आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं संतोष कुमार से आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं वर्तमान में आप इंजीनियर हैं मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अबू धाबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी हुआ आपसे मिलकर सभी की तरफ से संतोष कुमार का बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी बताइए अपने बारे में आ, मैं दो हजार से मैं नॉलेज में हूँ ज्ञान में तो हमारा जो तो लोकल सेंटर थे से वहाँ के थ्रू हम लोग ज्ञान लेते थे तो बीच में मैं थोड़ा अबूधा भी चला गया था तो अभी अचानक एक कॉल आया कि आपको मधुबन जाना है तो मैं वेकेशन दे था तो मैं चलो मना नहीं कर पाया वाला पहले वो लगा था तो आ गया इधर तो वो बाबा का दया है मतलब कृपा है मैं आ गया मतलब पांच मिनट मतलब सही बात है तो तो आ गया तो इधर का माहौल अच्छा है हम को रहने खाने के लिए सब सब अच्छी व्यवस्था अच्छा <laughs> पानी भी अच्छा है <laughs> तो है और और बाकी बढ़िया इधर का थोड़ा अच्छा है का रहता है जी अभी हम लो लोग ग्लोबल जैसे ट्रस्ट एंड मतलब वो बिल्ड करना रहता है बिल्कुल यूनिटी एंड तो इसके लिए अपना बम्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो बढ़ चढ़ के मतलब आगे इनिशिएटिव कर रहे हैं ऐसा तो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसके और दुनिया पूरा वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं इसके नहीं। नहीं। वो भी एक अच्छी बात है तो ऐसा सब यूनिटी और ट्रस्ट रहेगा तो इम्प्रोवमेंट के लिए तो और अपना वातावरण हम लोग को कर पाएंगे आगे तो ये बहुत बड़ी बात है तो हम लोग को आगे बढ़ चढ़ के आके इसमें हिस्सा लेना है और और करके और को परिवर्तन परिवर्तन करना है बहुत सुंदर ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया यहां का थीम बताया और आप कैसे यहां पर वेकेशन के कारण आपको ये लॉटरी मिल गई है आप उसका पूरा आनंद ले रहे हैं तो संतोष कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद बार्ण आपका जी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 सुनते इस बीच हमारे साथ हाँ पूरन चंद्र जी भी जुड़ रहे हैं पूरन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद कैसे हैं आप अपने बारे में बताइए हमें अच्छा लग रहा है है। को जो कौन से हम्म। हम्म हम्म बहुत हमारे मिलता पहचेगा उलो एक बार बोला जो भाई चलो बोला भाई चलो जो सब परिवार हमारा लेका है उधर बहुत अच्छा है तो बहुत सुन्दर है। बहुत है, जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और यहाँ आकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है परिवार से मिलने का और परिवार बड़ा परिवार के साथ आपका जुड़ना हुआ ब्रह्मा कुमारी इसका तो ये आप मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो भी आप गन करेंगे जो भी आप प्राप्त करेंगे उसे जाकर अपने गाँव में अपने रहने के जगह पे परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यूनिटी और ट्रस्ट बना के रख पूरे भारत को हम लोग एक बनाएंगे ऐसे शुभ आशा के साथ पूरण चंद्र जी और संतोष कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति ओम शांति थैंक यू जाना ना रे मंजिल पे कदम बढ़ाए झुक जाना न रे माया से तू तुहार खाए परम पिता की ओ संतान जगत जीत है जगत जीत है जगत जीत है, जगत जीत जीत है, है। जाना ना रे तेरे साथ है डरने की कोई बात नहीं महाशक्ति तेरे साथ है निश्चिंत मेरे भय हो के चल जो हो रहा वो तो अच्छा ही है जो होने वाला जो होने वाला। वो भी अच्छे थे अच्छा ही है तू ना घबराना ये तो समय की रीत है समय की रीत है कल्याण है साधक बन तू कर साधना इसमें ही कल्याण है भूमंडल पर स्वर्ग रचाए पाले वर दान है सबका भल सोचता चल तेरा भला हो जाएगा बदलेंगे ये दिन, दिन। सुनहेरा मौका आएगा जो भूल हुई वो भूल जाओ तेरा अतीत है तेरा अतीत है समकीत है